छा इसका भाष्य चलेगा स ही परमेश्वर सर्वगत स्वतंत्र वह जो ब्रह्म और कोई न वह यही परमेश्वरी है वह सर्वगत है स्वतंत्र है एक है एको एकोवशी सर्वभूत अंतरात्मा एक के लिए इतना समझा लिया कि वह सर्वगत हुआ है इसलिए वह एक है बस स्वतंत्र है और एक होने के नाते स्वतंत्र जहाँ दो हो गए तो स्वतंत्रता खत्म ना जब तक आदमी व्यवहार में को शादी नहीं किया तो, तो स्वतंत्र घूम रहा है फिर रहा है एनी टाइम आ रहा है जा रहा है यहाँ शादी किया तो गया वो खत्म फिर स्वतंत्रता कहाँ है एक खबर एक दूसरे को देते रहो कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे है क्या हो रहा है और कई औरतें तो ऐसी होती इतनी शयू होती है और पति को दिन में दस बार फोन करती रही कहाँ हैं कैसे हैं ठीक हैं और समझ में ड्यूटी में ठीक है एक बार ऐसे भगत था उसके पत्नी को किसी दिमाग में संशय डाल दिया पता चला बाद में कि तंत्र मंत्र कर दिए तो उनके बिस्तर में ना ऐसे कुछ बीच डाल दिया था एक अब उसके बाद उसके दिमाग बदल गया और पति के बारे में इतना संशय हर एक घंटे फोन करती देखिए अब कहाँ है क्या कर रहे हैं आज सर ड्यूटी कर रहा है ऑफिस में बड़ा बेजती वाला मामला होता तो क्या हो रहा है इसको क्यों ऐसे कर रही है फिर हमारे पास आया कहा कि सामने ऐसे ऐसे हो दिमाग खराब हो गया बहुत संशय कर रही मेरे को दिन में कम से कम बीस बार आ जाता है और रात पे रुक गया फिर पूछो ही मत रात भर फोन आएगा हर आधे घंटे पंद्रह मिनट में क्या होगा फिर हमने कई तरीके से पता पुता लगा करने के जाओ भाई तुम पंडित को भेजा उसके घर बने जाओ सफाई सफाई करके आओ कुछ गड़बड़ बड़े लग रहा है फिर वो अच्छा पंडित था उसने मंत्र उसे उसके अंदर पता नहीं कैसे तंत्र करने वाले दाड़ी का बाल जो दाड़ी करते ना उसमें से बाल उस चीजें डाल के रखी हुई थी स्वतंत्रता थे वो खत्म हो जाती दो दूसरा न हो तो संशय कौन करे उसपे तो एक स्वतंत्र इसलिए सर्वग स्वतंत्र परमश्वर परमेश्वर न तिर अस्ति और इसके बराबर भी कोई नहीं उससे अधिक भी कोई दूसरा नहीं हो सकता नो अन्य अस्थित निको अन्यो अस्ति। उससे बराबर भी कोई दूसरा नहीं उससे बढ़कर भी कोई दूसरा नहीं हो सकता वशी सर्वम जगत वशे इति वशी। संपूर्ण जगत इस वश में है जिसलिए इसलिए उसका नाम वशी भी है संपूर्ण जगत उसके वश में कैसे आ गया कुत कैसे आ गया उसके वश में संपूर्ण जगत कोई तंत्र मंत्र कर लिया क्या वशीकरण सिद्धि है क्या उसके पास है ना वशीकरण मंत्र होते हैं मारण मंत्र स्त मंत्र मंत्र है ना प्रकरण है तंत्र का जो वशीकरण भी एक है कि ईश्वर ने अपने वशीकरण मंत्रों को सिद्ध करके सारी दुनिया पर मंत्र का प्रयोग कर दिया कि सबको अपने वश में कर लिया है कहते नहीं नहीं तंत्र मंत्र से नहीं किन्तु सर्वभूतांतरात्मा वह सकल भूतों की अंतरात्मा ही है इसलिए सब उसके वश में है जैसा आप इस शरीर की अंतरात्मा है तो शरीर आपके वश में है आप इच्छा से उठ के खड़े हो जाते हो बैठ जाते हो चले जाते हो आते हो सोते हो खाते हो पीते हो आपकी मर्जी से चलता है ना अधिकतर बीमारी आदि के विषय में तो आपकी मर्जी नहीं चलती है उसकी मर्जी चलती है जब तक चले तब तक ये मकान में रहेगा जब उनके टाइम आ गए जाने के लिए तब आपकी दवाई सफल हो जाते हो चले जाता है लेकिन जैसा सामान्य दृष्टिकोण से आप जैसी संतान शरीर की आत्मा होने से आपका अधीन शरीर होता है लगभग उसी प्रकार से वह परमात्मा सभी उपाधियों का अंतरात्मा ना सघलभूतों की अंतरात्मा है संपूर्ण जगत का अंतरात्मा है इसीलिए वह उसके वश में सारा जगत है ऐसा मानना पड़ेगा वसात्मा नशुद्ध विज्ञान रूपम नाना रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वेना बहुदा अनेक करोति प्रकार एक बहुदा यह करोति दूसरे पाठ क्यों ऐसा और हेतु दे रही यथा इसलिए ऐसा हो सर्वभूतांतरात्म हो गया क्योंकि वह एक होता हुआ सर्वभूतांतरात्म क्यों है उसमें हेतु दे रही है कह यहाँ इसलिए उस रूप उन्तर है जिसने कि एक होते हुए एक रसम विशुद्ध विज्ञान रूपम सत व एक है मान एक रस घने वो आत्मा है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप ऐसा होते हुए सत, नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेदवशे न बहुधा अनेक प्रकार यह करो नाम मरोपाधि अशुद्ध उपाधियों के वश में आकर के उपाधि भेद का वश है ना उनके वजह से उनके वश में नहीं उसके अधीन हो करनी या वश लेना वाधीन अधिन नहीं लेना वजह से उपाधियों के वजह से बहुत अनेक प्रकार यह करो अनेक प्रकार जो करता है स्वार्थ सत्ता वे कैसे करता है उभी? ये नहीं की वास्तव प्रवेश कर गया इनमें ऐसा जो सृष्टिया बारे में कहा था सृष्टा इत्यादि वो भी केवल कथन मात्र है के लिए वास्तव में वह वा न प्रवेश किया है न इनके अंदर आ गया ऐसा कुछ नहीं है केवल अपनी आत्मसत्ता तो मात्र से वह अनेक प्रकार को अपने आप को अनेक प्रकार कर लेता है सत्ता मात्रा अरे सत्ता मात्र से कैसे कर लेगा आ चिंत शक्त क्योंकि वह अचिंत शक्ति वाला है एक माया भी देखो न, अपनी सत्ता मात्र से बहुधा करो प्रकार करके दिखाता है आपको और जो जो बोलते जाते हैं वो, वो आपको दिखाई देते जाते हैं बड़ा आश्चर्य की बात जो संकल्प करे वो आपको दिखाई देगा देखो चिड़िया आपको चिड़ा दिख रहा है कहा से चिड़िया उस हॉल के भीतर में वो छोड़ रहा है देखो उड़ गया, आपको भी लग रहा है उड़ गया उड़ता वो दिखता है कुछ देर फिर दूसरी बात क्या देता है आप भूल जाते हैं कहा? है? है कहा गया कबूतर सब उसने छोड़ दिया था। ऐसी भुलावे में डाल देता है आपको बाद में याद नहीं रहता हॉल में कबूतर ढूंढ लो उसे छोड़ा था कहा गया याद ही नहीं रहता अल के बाहर आ जाएंगे हाँ बहुत बड़े दिखाया बोलते हुए आ जाएंगे यहाँ पर हुई पांडू की कार्यक्रम में दुष्टा बड़ा सुंदर दिया भाषाकार ने यात्रा करते हुए एक राजा था वो कोई भी मायावी जैसी भी माया रहा अभी तो मेरे पहले से दिखा हुआ है सब जानता हूं ऐसे करके हर मायावी का बेचित कर, कर एक मायावी ने देखा ये तो ऐसे कब तक चलेगा हमारी जो पेशा है हमारी कला है इसके अपमान है तो उसने क्या गया, गया आया राज्य से कहा कि हम आपको मैं दिखाएंगे दिखाए क्या दिखा हुआ सब ऐसे नहीं बस तो देख तो लीजिए एक बार और ठीक है उसने क्या किया बैठ गया माला करना शुरू कर संकल्प करते गया क्या संकल्प किया उसने मैंने धागा फेंक दी मन में संकल्प किया खड़ा हो गया सीधे सीधे सीढ़ी और उस पर देख रहे गया संकल्प करते गया, और सैनिक जा रहे हैं सब सैनिक जा रहे हैं चढ़े चढ़े ऊपर जा रहे हैं गए उधर भयंकर लड़ाई लड़ाई हो रही आवाज सुनाई देने लगा देवता राक्षस की लड़ाई हो रही है समर्थन में राजा के सैनिक गए हुए हैं देवताओं के पक्ष में मार खा कर सब उसके सैनिक गिर गए तब राजा को जाना पड़ा राजा ठीक मैं भी जाता हूं जो सारी सेना लेकर राजा उस धागे चढ़ के चला गया कोश नहीं थी तो राजा ने कहा कर्जा लाओ कहीं से कोश के लिए। तो उसने क्या दिखाया माया ने उसके पिताजी के पिताजी जो थे वो कर्जा दिए इसको इस राजा को अब राजा ने कर्जा ली गया युद्ध और वहां से लौटाया जीत के लौटा थे जैसे वो लौट गया सारा हुआ उसके बाद वो मंत्र मारा बंद संकल्प कर दो फिर राजा सा बोलो मायावी, भी माया कैसी लगी आपको वो डर गया राजा इतना कर्जा देना पड़ जाएगा हाँ कर दो हाँ भाई तुम्हारी माया सच्चे कह दो तो मुश्किल पहले देखा था कह तो तो मुश्किल पहले से ही जानते थे फिर हमारे कर्जे पहले से क्यों नहीं चुका आपने व्यास ही दो स गया राजा तो आपकी कला तो बहुत बढ़िया थी ऐसे तो कभी मेरे तीनों कालो में देखा ही नहीं था क्या प्रशंसा करके उसका दिया। तो अचिंती शक्ति, शक्ति, शक्ति है टुकड़े कर देते इंद्र जाने के ऐसे देखा गया जो। टुकड़े कर दिया ऐसे दिखा देते और फिर जोड़ देते एक से कला दिखाते हैं तो जब ये, माय, ये माया ये साधारण मायावी ओं का यह हाल है जो क्षुद्र ये किंचित माया को अपने वश में किए मंत्र तंत्र से उनकी ये सामर्थ्य है, जो वास्तविक पूर्ण माया का अधिपति मायावी परमेश्वर उसकी अचिंत शक्ति के बारे में कौन वर्णन करेगा फिर कोई तुलना कर सकता है असंभव जिसने वो अचिंत शक्ति वाला है इसे वो सत्ता मात्र से बहुधा कृति में कोई आश्चर्य नहीं है या माया भी क्या था चुप चाप बैठे हुए जप कर रहा था मन मन संकल्प कर दिया और किया कुछ नहीं जैसे आजकल की माया लोग कुछ कर रहे हो भी नहीं वहां तो भाष्कर कहते तो बैठा हुआ था। पहले तो एक माला फेरा और संकल्प करते गया जो मनोराज्य करते जा रहे हैं संकल्प करते जा रहे वैसे वैसे दिखाई देते जा रहा और आजकल के मैं तो ताम कुछ लाते भी कुछ इधर उधर दिखाते भी उठ पड़ता और ये तो परमेश्वर है यह तो सत्ता मात्र से जी अपने आप अकेले को बहुदा करोती है तुझे तो कौन सा आश्चर्य यह करो दी स्वा सत्ता मात्र अचिंत्य शक्ति हम उस ब्रह्मरूप ईश्वर को परमेश्वर को आत्मस्थ आत्मा आत्मा मैंने आत्मा कौन सा लेना यहां स्व शरीर हृदय आकाश है बुद्धौ चैतन्य कारण अभिव्यक्तमित वह आपके बुद्धि में स्थित है आत्मा से लेना बुद्धि बुद्धि कहां है हृदयाकाश में हृदय कहाँ है शरीर में स्व शरीर हृदया काश बुद्ध स्व शरीर में विद्यमान हृदय रूपी परिच्छेद से परिच्छन जो आकाश उस आकाश में ही बुद्धि तत्व तारस बुद्धि तत्व में जो चैतन्य आकार में अभिव्यक्त है उस अभिव्यक्त आप चैतन्य को जो ये अनुप्यंती इत्यादि नहीं शरीर से आधारतम आत्मना ऐसे कहीं से सोचना कि शरीर और शरीर में हृदय हृदय में गुफा में बुद्धि तो ऐसे कह कर उसमें जो आत्मा ऐसे कह दिया ना इसका मतलब तो आत्मा का आधार शरीर है ऐसा अर्थ नहीं करना उल्टा जैसे महाकाश है घट में आकाश कहने से आकाश का आधार घट करके कर कहोगे परिच्छि है ये आश्रय नहीं है इसी प्रकार से आत्मा का परिचि हो गए उपाधिर बुद्धि शरीर उपाधि बुद्धि उपाधि शरीर भी, उपा भी उपाधि हृदय क्या है आत्मा का बोले परिचय देते आत्मा का आश्रय नहीं है क्योंकि ये सारे सारे के कहा कल्पित है उस आत्मा में आत्मा ही वास्तविक आश्रय है शरीर आश्रय नहीं है इसलिए कहते हैं आत्मस्तम सुन करके बुद्धि में स्थित चैतन्य आत्म चैतन्य ऐसे सुन करके आप भ्रांति में न पड़े कि शरीर जो है बड़ा आत्मा का आश्रय है बुद्धि आत्मा का आश्रय है ऐसी आप न भ्रांति पटेल भाषा स्पष्ट करते हैं शरीर से आत्म नहीं आत्मा का आधारत्व शरीर आदि के अंदर नहीं मानना है क्यों क्योंकि आत्मा श्रम कैसा है आपका शब्द अमूर्त आकाश का शव वह अमूर्त है इसलिए कोई मूर्त वस्तु अमूर्त का आश्रय नहीं होता किंतु अमूर्त ही मूर्त का आश्रय हुआ करता है जितने मूर्त कौन है पृथ्वी जल तेज ये तीनों मूर्त पदार्थ हैं इनका आश्रय कौन है वायु और आकाश कारण भी है ना आश्रय भी है वह अमूर्त है और आकाश जैसा अमूर्त होता है वैसा आत्मा भी अमूर्त है अतएव इन सभी का आश्रय कौन है आत्मा ही है उल्टा इसलिए आप गलत ना समझे शरीर को आश्रय मत समझो आत्मा का किन्तु आत्मा ही सबका आश्रय है आकाश में कल्पित घट घटे आकाश का परिच्छेद हो हो जाता है में कल्पित आत्मा का ही परिच्छेद गया प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आधार है वो बिंब का ही आधार नहीं है बिंब कौन है आत्मा उसका प्रतिबिंब कौन है चिदाभास जो बुद्धि में प्रतिफलन पड़ा है और चिदाभास क्या है प्रतिबिंब है आत्मचेतनिका प्रकाश का तो वह उसका वो आधार भले बुद्धि है लेकिन का वो आधार नहीं इसे है इसे दृष्टान देते हैं आदर्श मुखमत यह बात उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदर्श में स्थित मुख है इसका यह नहीं कि दर्पण आपके मुख का आश्रय हो गया आपके मुख प्रतिबिंब का भले आश्रय है मुख का आश्रय दर्पण नहीं है ठीक उसी प्रकार से आत्मा का आश्रय शरीर आदि नहीं है किंतु तो आत्मा के प्रतिबिंब रूपा जो चिताभा रूपी आत्मा है जीवात्मा है उसका आश्रय शरीर आदि है समझना तो आदर्श मुखम कोई कुतार की को सकता है हम दर्पण के पर शीर्षासन करें मुकला कर खड़े हो जाएंगे तो दर्पण तो मुख का आश्रय हो जाएगा तब भी नहीं होगा तब भी मुख में प्रतिबिंब जो है उसका ही आश्रय रहेगा मुख का वो आश्रय कभी नहीं हो सकता तम एक तम ईश्वरम ये निवृत्त बाह्य वृत्त अनुपन्ती ऐसे उस बुद्धि में प्रतिफलित ये चैतन्य है जीवस्वरूप जिसको कहा जाता है वह कल्पित जीव भाव है उसके माध्यम से प्रतिबिंब को ग्रहण कर लो गया उस ईश्वर को उस आत्मा को बुद्धिस्ट चैतन्य रूपेण अभिव्यक्त चैतन्याकारण कारण अभिव्यक्त बुद्धि में चैतन्याकारण कारण अभिव्यक्त उस ईश्वर को उस परमात्मा को कौन लोग अनुभव कर सकते हैं? ये जो लोग कौन निवृत्त बाह्यवृत्त कर दिया जिन्होंने बाह्यवृत्ति निवृत्त कर लिया और अंतर्वृत्ति प्रवृत्त कर लिया प्रवृत्त अंत वृत्त नि इसको क्या होगा चित्तवृत्ति निरोध चित्तवृत्तियों को बहिर्मुखता का निरोध कर देना अंतर्मुखता का प्रवृत्ति कर देना जब अंत प्रवृत्ति हो जाए इसको हम पहले दृष्टान से लेना अमाष्टान से अमास्य तक क्या हो रहा है सारी चंद्र किरण बहिर्मुखी हो रखते हैं को जगत की पृथ्वी की प्रतिफलित हो रहे हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक कर, यही हो रहा है बीच में एक अमवास के दिन ऐसा आता है जहां पर क्या होता है वो अंतर्मुख हो गया माने अंतर्मुख होने का मतलब क्या वापस बिंदी की ओर चला गया यहां पर भी अंतर्मुख होने का मतलब ये जो आप आत्मा का प्रतिम चैतन का प्रतिमा पड़ा बुद्धि में बुद्धि वो है के द्वारा चैतन्य आकार को ही प्राप्त कर देना बुद्धि की वृत्तियां बुद्धि अवृत्ति वृत्ति अवच्छिन चैतन्य आकार को प्राप्त कर जाएंगे न कि उस चैतन्य घटपटाद आकार को प्राप्त हो रहे हैं ऐसी निवृत्त बायुवृत्तियों ऐसे जो लोग होंगे वे लोग अनुपति वे लोग इसको अनुभव कर पाते हैं लेकिन की वृत्ति अंतर्मुख होकर कैसे कैस प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे अंतर्मुख होने मा ग्रहण हो जाएगा तो जड़ समाज भी हो सकती है तब कहते हैं वे लोग केवल निवृत्त बायुवृत्ति और प्रवृत्त अंतर्वृत्ति वाले नहीं है वे और कैसे हैं आचार्य आगम उपदेश साक्षात अनुभवन दे तभी अनुभव कर पाते हैं जब वे आचार्य और आगम का उपदेशयुक्त होंगे जो आचार्य और उपदेश से युक्त नहीं है वह भाई वृत्तियों को रोक भी ले प्रवृत्त करा भी दे तो भी उसको आत्मा का अनुभव नहीं अंदर से किसको ढूंढेगा वो क्या करेगा वो उस चैतन्य में भ्रमित हो जाएगी क्या प्रकाश दिख रहा है समझ में नहीं आई क्या समझ में आएगा उस जो प्रकाश दिख रहा है अंदर भी, भी लाइट चल रहा है ये बहुत सारी कौन सी प्रकाश आगे अंदर भीतर में ये भी स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं ऐसा अनेक हो जाए उसको आत्मा है पैसा नहीं पाएगा ये जो बुद्धि चैतन्य स्वप्रकाश स्वरूपा है यही आत्मा है यही ब्रह्म है यही मई हूँ ऐसा ग्रहण नहीं कर पाएगा बल्कि उस चैतन्य के प्रकाश की चमत्कार से जगह चांद होकर जड़ीभूत होकर बैठ जाएगा और को पहचाने का पहचानने का कौन जो व्यक्ति पहले उसके बारे में आचारिस और आगम से सुन चुका है वही पहचान सकेगा इसे गुरु गोविंद दो खड़े कबीरा ने कहा इसलिए? दोनों खड़े हैं किसका लगेंगे पैर आप काके लागो पाए तो गुरु को पहले प्रणाम करो बाद में गोविंद को जिसने गोविंद मिला तो पहचान कौन कराएगा उस आत्मा का गुरु ही तो कराएगा गुरु ही पहले वर्णन करा है तभी आप उस वर्णन के आधार पर आप अंदर देखेंगे तो आपको समझ में वो यही वो है जो गुरु ने समझाया था जो आगम ने बताया था तुरंत स्मृति में आ जाएगी बुद्धि को और आचार्य आगमोपदेश का जो अनुभूति वहा साक्षात हो जाएगा इसे कहते आचार्य आगोपदेश मनु मैंने साक्षात अनुभवंती कौन धीरा जो निवृत्त वाले वृत्ति वाले हैं ये कैसे हैं वो धीर पुरुष ऐसा हुआ करते हैं विवेक धीर कौन होता है धैरी किसके पास होता है जिसके पास विवेक है उसके पास धैर्य होगा कि विवेक पुरुष में ही धैर्य होता है नहीं तो चंचल पुरुष में कहा धैर्य होगा वो हड़पड़ाते रहेगा परेशान रहते रहे हट पट रहता है जो विवेक होता है धैर्य रहता है नहीं थोड़ा और रुको देखते हैं आगे क्या होता है हो सकता है सारा मामला पलट जाए होता ही ऐसे आप सुनते हैं तुरंत रिएक्शन करते हैं कोई बात पे, वो गड़बड़ है थोड़ा रुको फिर सारा मामला बदल जाता है इसलिए हम लोग दो से पांच समय ही बांध लिया कई बार आगे मैंने कई बार पूछने की बात आती होगी दोस्त के पांच पीछे भूल जाएंगे क्या पूछ रहा भूल गए टल गया ना मामला टल गया तो बात भी टल जाती खत्म ही हो जाती ऐसा लगता है जरूरत नहीं क्या छोड़ो। हमेशा जो बात आ गई कुछ हुई उसको टालने की कोशिश करेंगे तो यथार्थ में हम पहुंच पाएंगे यही विवेक है विवेक ही न धीरा विवेक परमेश्वर भूताना शाश्वतम नित्यम सुगम आत्मानंद लक्षण भवदी उनके अंदर परमेश्वर भूताना वो कैसे हो चाहिए इसलिए धीरे विवेक ही परमेश्वर के साथ एक ही भूत हो परमेश्वर भूताना धीराण ऐसे लोगों के लिए ही शाश्वत नित्याम सुखांद लक्षण उनके प्रति ही यह जो नित्य शाश्वत सुख माने मान आनंदात्मक तो आनंद लक्षण सुखम शाश्वत इसी को श्रद्धा श्रद्धावान लवते ज्ञान वास्तविक श्रद्ध तब जाकर के वो आचार्य राघव उपदेश सफल हो जाता है सफल हो जाता है वो परमेश्वर से अभिन्न होता है जब परमेश्वर से अभिन्न हो गया तो नित्य आनंद रूपदा को प्राप्त कर जाता है नेत्र जो ढोंगी श्रद्धा ढोंगी विश्वास वाले हैं उनको नहीं होता नेत्र असुया राग द्वेश आदि मद मोहम्मद सरयदुर अभिमान आदि रखने वालों को कभी नहीं होता कौन है वो एक बाह्य आसक्त बुद्धिवृत्तिया जिनके ऐसे जो लोग वो स्पष्ट करते अविवेक लोग है स्वात्तम अपनी अविद्या आत्मा तो उनकी भी आत्मा है कोई संशय नहीं स्वात्तम अविद्या व्यवधान। अविद्या के आवरण की वजह से वो तो विवेक नहीं कर पा रहे हैं विवेक न होने से भविष्य में आसक्त बुद्धि वाले हैं भविष्य में आसक्त बुद्धि वाले होने से धैर्य का भाव हो गया चंचलता आ जाती है तब विषय वस्तु प्राप्ति होने तक वह छटपटाते रह जाते हैं परेशान रहते हैं तो कहां से शांति सुख मिलना है वे लोग इसे कभी ईश्वरानुभूति कर नहीं सकते आचार्य के प्रति या आगम के प्रति भी उनके अंदर श्रद्धा नहीं हो सकती नि और कैसा है वो आत्मा से ब्रह्म है, नित्यो, चेत्रस एको हैेतना एक बहुना काम आत्मस्तम पश्य धीरास ता शाश्वती ने तरेश सुखम शाश्वत शांति शाश्वती शाश्वत शब्द वही है स्त्रीलिंग केवल प्रयोग हो गया शांति के कारण से अंतर क्या कर रही इतना ही है पहले सुखम और अब शांति कहा ना स्मृतिकारे भी गी। गीता स्वरूपानित प्राप्ति के बाद ही परम शांति की प्राप्ति होती है उससे पहले नहीं हो सकता नित्य अनित नीता जो है ना अविश्यत्सु अविनश्यंत किताब नित्य कहते क्यों अनित करे जिसको नहीं आए कहा लोग नित्य मानते वे भी वास्तव में अनित्य आकाश काल विमन सबको नित्य गिन परमाणु अनेकों को नित्य गिनती से जिन चीजों का, का भी नित्य कह रहे हो वे सापेक्ष नित्य है अतः वे भी वास्तव में अनित्य ही है उन अनित्यों का भी नित्य रूप आत्मा है और जिनको आप चेतन मानते हो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत उन सभी क्षेत्रों के अंदर भी जो चेतन है वह ब्रह्म ही है अनित्यों में भी अनित्य पदार्थों में जो यदि नित्यत्व का, तो का भान हो रहा है वह नित्यत्व ब्रह्म की नित्यता है क्षेत्रों में चेतन पदार्थ से लेकर कीड़े पर्यंत, आप सहित सभी में जो चेतनता का भान हो रहा है वह अचेतन तव ब्रह्म की चेतनता है क्योंकि वास्तव में आप अचेतन ही है उपाधि क्या है जिसको आप भय करके कह रहे हैं ये सारी उपाधि ब्रह्माशल कीट पर उपाधिया है ये सब क्या है अचेतन ही है इनमें जो चेतनता है वही ब्रह्म है इसलिए जड़चेतन दोनों एक तरफ से अनित्यानाम द्रव्यानाम घटप्राद्य बाजार थानाम यदि तुम भासते हैं तब ब्रह्मणे ये वा और चेतनानाम ब्रह्मालिस्तम पर्यंतानाम जीवानाम कीटापर्यंतानाम यहाँ चेतनता दिसाचेतनो चेतनता पे ब्रह्मणे ये वचेतना हा एको बह संकल्प मात्र से सांसारिक अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करते बहुनाम यो कामान जाती तो एक असन्न बहु भी बहुनाम कामान योगित अकेला है इन लेकिन की कामना को टाइम टू टाइम पहुंचा जा रहा है दे रहा है उनको। रोटी की कामना है रोटी टाइम पर पहुंच जा रहा है चिंती कौवा हो चिड़िया हो कोई भी चीज सबके पास पहुंच रहा है टाइम टू टाइम भोजन पानी सारी चीज़ें जिसके भाग्य में जितनी है उतनी पहुंचाने का काम उसका है वो पहुंचा देता है टाइम टू टाइम सब की कामना केवल भोजन पानी नहीं अन्य जो कुछ भी कामना है जिस जिसकी भी है वह अन्य देवताओं के माध्यम से भी वह स्वयं ही पहुंचाता है सभी देवताओं के द्वारा वही भगवान क्या कर रहे हैं एकमे अनेक देवताओं के माध्यम से क्या करता है सकल जीवों की कामनाओं को विधान करता है ईशावा सकल देवताओं के भाजन करके दे दिया हे इंद्र तुम ये काम करो ये काम करो ये कर्म उनको सब देवताओं के माध्यम से आपको लगता है हमको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाए हनुमान जी की कृपा उपाधि है उस उपाधि का पीछे जो ब्रह्म चेतन है उसी से आपको मिला है अब आप लगता है हनुमान जी से मिल गया अमुख से मिल गया अमुख से मिल गया गुरु जी कृपा से मिल गया अरे गुरु जी कृपा को कुछ नहीं होती सब ब्रह्म की कृपा है चेतन की कृपा है अब उसको हम उपायों पर व्यवहार कर लेते गुरु कृपा है ईश्वरी कृपा है शास्त्र कृपा है भ्रमण है अनेक कृपाओं का वर्णन कर लेते हैं है वो सब ब्रह्म की ही है अपने आत्मा की कृपा है किसी और के लिए यह एक सन बहुना मनुष्यदी नाम काम विधा तम आत्मस्तम पशंति ये सर्वशेष अर्थ वही है इतने अंतर कर दिया उन लोगों को उनके ही प्रति नित्य शास्व शांति मिलती है नेत्र शाम और उनको नहीं पुष्य आंधिकारूर्या चंद्र मसौाता सूर्या चंद्र मसौाता इत्या सारी चीजों की कल्पना धाता ने यथापूर्व जैसे पूर्व सारे कल्पना कर दिया है और अकृत प्रणाश राम का दोष भी का परिहार हो जाता है इस व्यवस्था को स्वीकार करने पर नहीं तो क्या होगा पूर्व कल्पीय सगल जीव उस ब्रह्मा के साथ सब मुक्त हो जाएंगे इस कल्प के जीव कहां से आएंगे और इस कल्प में आने वाले जीवों का कर्म, कर्म कहा जाएगा इन लोगों ने पहले कर्म किया नहीं पहले थे नहीं है पहले जो कर्म किए ही नहीं है अब फल कहां से भोग रहे और पिछले कल्प में जो जीव थे यदि वो कर्म भोगेंगे ना सबके सब खत्म हो जाएंगे कृतका उनका नाश हो गया और ये जो है अकृत का भोग करने आ गए ये आपत्ति आ जाता इसीलिए हमें मानना पड़ेगा धात पूर्व कल्प में जिन जीवों ने मोक्ष नहीं पाया था उन्हीं जीवों को तो इस कल्प में उनके कर्मानुसारण दोबारा यह धाता पैदा कर देता है कल्पांतरीय भावानाम प्रलीना नाम ना? कल्पांतर में क्या हुआ था उस कल्प का महाप्रलय में जो भाव पदार्थ लीन हो गए थे माया में ही लीन हो गए थे सजातीय रूप उत्पाद प्रदेश उनको उसी सजाती रूप से उत्पन्न कर देता है सदा स्यवस्था तब हो सकती है यदि विनाशी नाम भावानाम शक्ति शेषोल यदि विनाशी उन सब भाव पदार्थों का शक्तिशेष का नाम लय मानोगे शक्तिशेष बने माया का ही अवय बन कर करके माया का शेष बन कर करके अवयव बन कर करके उनमें विलीन हो चुके हैं या मानोगे तभी तो उस से निकालेगा माया तो वही रहेगी लेकिन वो वाला ब्रह्मा बदल गया वो ब्रह्मा जो तो पोष्ट में था वो तो चला गया अब वो नया जो ब्रह्म पोस्ट पर आ गया वो उसी माया को लेकर तो पे, पेटी में जितना जीवते सबको निकाल डालेगा बाहर माया तो वही रहेगी ना माया भी जो पोस्ट वाला तो वो बदल गया ये आजकल भी होता है प्रधानमंत्री पद वही रहेगी ना चाहे कोई भी बैठेगा ये नहीं की वो पार्टी वाला बैठ गया उसके अधिकार खम हो जाएंगे एक दूसरा पार्टी वाला बैठ गया तो उसके अधिकार बढ़ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता निश्चय का क्या गतिविधि है उस पर के सारा नियमावली स्थापित है ब्रह्मा से लेकर कीट पर हर की व्यवस्था बना दी गई है वेदों में नियमावली बन गया है तुम्हारा ये ड्यूटी है इतनी सीमा तुम्हारी है इसे बाहर जाएगा पाप है भुगतोगे उसको भी तुम्हें इस सीमा में रहो तो भला है इस सीमा से बाहर गया चाहे ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो सबको दंडित किया जाता है देवोपि श्लोक में आता नहीं ना देवोपि देवोपीट देवता भी क्यों ना हो उधर मंत्र चेत दंड उसको भी दंडित किया जाता है किसी को नहीं छोड़ा गया है इसे कहते हैं हाँ कि भाई ये जो बात है तभी मानी जा सकती जब आप इन सकल विनाशी भाव पदार्थों का शक्तिशेष रूप लय मानोगे तथा तो प्रलय विनशत सर्व यशेष विद्यते स्वंत्य है इसे प्रलय काल में विनाश को प्राप्त सकल भाव पदार्थ शक्तिशेष रूपेण जहाँ विलीन होकर रहते हो वह वस्तु को मानना होगा उस वस्तु उस का नाम आत्मा है उस वस्तु का नाम ब्रह्म है उस वस्तु का नाम परमेश्वर है भगवान है बुद्धिमता ब्रह्म इंद्रादीना परमानद भी मुख्यम हिवा यह बुद्धिर्मुखा चेतन उपलब्ध दिन बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मा इंद्रादेव के अंदर भी जो कोई मुख्य हो रहे हैं या प्रण को त्याग करके या या बुद्धिर चेतना उपलब्ध है जो कुछ भिर्मुखा चेतना भी उपलब्ध होता है वह भी उस नियंता ब्रह्म का ही चेतनता है यह बात को चेत्र चेतना नाम से कह दिया गया नित्य भाष्य अविनाशी नि ब्रह्म कैसा आत्मा नित्य निने अविनाशी अविनाशी किशी भासित होता है वो हैं? अनाशीना विनाशी पदार्थों में जो अविनाशी रूपेण भाषना वस्तु है वही आत्मा है वही ब्रह्म है विनश्य सो यम तम य तदेव पश्य चेतन चेतना चेतना ब्रमादीना देखो चेतता कौन ब्रह्म सकल प्राणियों में जो देता है वह वह ब्रह्म की चेत्रता है उसी प्रकार अग्निमित अम उदका अनग्नि कौन है उदकादी अग्नि नहीं है ना अग्नि है पानी लोहा वगैरह चीजें जिससे आप क्या व्यवहार कर रहे हो हाथ जल गया पैर जल गया पानी ने जला दिया लोहा ने जला दिया ये जो व्यवहार कर रहे हो वो अग्नि निमित्तम शरकत है अग्नि निमित्तम ही वहाक जलाना रूपा जो कार्य आप देख रहे हो दहाको किसमें आप मान रहे हो जलादियों में अनग्नियो में जो मान रहे हो वो अग्नि निमित्त है उसी प्रकार से अचेतन में भी चेतनता जो आप मान रहे हो ब्रह्मा से लेकर अपने को लेकर कीर्ति पर्यंत इन सभी जो चेतनता तुम तो मान रहे हो ये उस चेतन ब्रह्मन में तक ही है अपने आप में ये सब क्या है इसका मतलब जैसे जला दे अपने आप में क्या है अनग्नि है उसी प्रकार ब्रह्मा से, से अपने आप में क्या है सब अचेतन सब उपाध्य मिथ्या है वस्तु है जो चैतन्य का भान होता है इसलिए वह जैसा जल लोहादि में ढाकत जो भान होता है वह अग्नि निमित्त है उसी प्रकार से यहां पर भी। इन सगल में ब्रह्मा ब्रह्मतों में जो कुछ चेतन का भान हो रहा है वह उस ब्रह्म का निमित्त से हो रहा है आत्मचेत निमित्त आत्मचैतन्य निमित्त ही चेतम अन्य श्याम इसीलिए अन्य ब्रह्मादि नाम, वो हो ाम चेत चेतना नाम का टुकड़ा ले लिया उसकी व्याख्या कर रहे हैं चेतना चेतना नाम चेतित्रीनाम कौन है जोड़ो अंतिम शब्द है अन्य शाम है अन्य शाम ब्रह्मादिनाम प्राणी नाम ऐसा अनु इनमें जो चेतना है वह क्या है आत्मचेत निमित्त में यथा यहाँ बीच दृष्टाते अग्निमित करनी उदीनातायी सर्व सर्वे वह ब्रह्म आत्मा है है इसलिए कामीना संसारिण कर्मूप काम कर्मफला कर्म स्वानुग्र एको का अनेकेश अनायास विधाती प्रेक्षती इत्यता वह जो ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वेश्वर है सकल कामी कामना करने वाले संसारी संसारी जीवों का अपने अपने कर्मानुरूपम कामान उनकी कामनाओं को देता है लेकिन जो मांगे उसे देता है क्या नहीं कि आपको पता नहीं कौन चीज कब मांगना है वर्तमान मतलब दिखती हो मांग पड़ते हैं इन भगवान जानते हैं कब क्या देना है, और वो भी ना आपके कर्म के अनुरूप ही आपको देता है उचित समय पर उचित चीजें देता है चाहे दंड चाहे सुख भोग, जो भी देना है उचित समय पर देता है इसलिए कहते हैं वह संसारियों के कामना करने वाले संसारी पुरुषों के अपने अपने कर्म के अनुरूप कामान कामना कामना से कर्मफल आर्म फलों को स्वानुग्रह निमित्तांश कामा और परमात्मा के अपने अनुग्रह के निमित्त भी जो देता है वरदान के रूप में भी जो देता है वे भी यह एको वह एक होता वह सर्वज्ञीश्वर बहु नाम अनेकेशम अनेक संसारियों को अनायासे बिना प्रयास का ही को विधान कर दे रहा है प्रयत् सभी देवताओं के माध्यम से सेना कि सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगत है ना क्योंकि जो भी हम देवता अनुसार कर रहे हो भी केशव के पास ही पहुंचेगा केश अगर ऐसा नहीं लेना के शव कितने मुर्दे हैं नहीं कश्च ईश्च विकव कह तीनों की कल्पना हुई है जिसमें वह ब्रह्म तत्व कने ब्रह्मा ईश मने रुद्र वा मने विष्णु ये तीनों की कल्पना हुई है जिसमें ऐसा ब्रह्म तत्व को ही वह प्रणाम माना जाता है अतवा वह ब्रह्म क्या करता है फिर आपको उन्हीं देवताओं के माध्यम से लौट कर आपको अपना अपना फल दे देता है जिन देवताओं के माध्यम से नमस्कार पहुंचाया पर वो उसी देवता है के माध्यम से वो फल भी देता है स्वयं नहीं देता साक्षात आकर के हम सीधे ब्रह्म का नमस्कार करें तो सीधे हमको फल मिल जाएगा ना का हम पीछे दुनिया के इंतीस करोड़ देवताओं का पीछे बड़े छोटे मोटे लोग इसलिए कहते हैं कि आप सीधा उस ब्रह्म का ध्यान कीजिए लफड़ा छोड़ो छोटे मोटे देवताओं को ये सगुण साकार जो है सब लफड़ा ही लफड़ा है तो उस उलझन में डालने वाले लोग हैं इनको प्रणाम करना जरूरी है नहीं तो नाराज हो जाए तो कान बिगाड़ देंगे ये सीधा ब्रह्म की पूजा नहीं करने देंगे निर्गुण ध्यान करने देंगे, नहीं देंगे ना ये इसलिए इनकी आपने आरती उतार देना पहले सोच समझ करके भाई हम आपको चमछागिरी कर रहे हैं आपके जो है हम भूस पानी दे रहे हैं आप हमारे ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार में विघ्न न डालें विघ्न विध्वंस काम नो, कामो मी। नहीं, विघ्न विध्वंस आप सब विघ्न रूप ही हैं, सारे देवता विघ्न रूप ही हैं, आज विघ्न विध्वंस की कामना से मैं क्या कर रहा हूं आपका नमस्कार करता हूं नघ्न तो डाल देंगे पढ़ने नहीं देंगे कुछ परेशानी पैदा कर देंगे इसीलिए उन देवताओं के द्वारा दे कर जो वह ब्रह्म ही वास्तव में अनायास ही फल देता धीरास इन सब कर चुके शांति ही शांति सत्कार करो प्रति शाश्वती स्वात्ता एवं शांति जो प्रति कैसी है वो स्वात्त ही है कोई बाह्य नहीं है मनस्त नहीं है न बुद्धिस्त जिस प्रकार के साधक नहीं है जिज्ञासो नहीं है नहीं है उन लोगों को प्राप्ति नहीं हो सकती है तो संघाता ये तमित सोस्तराशी कम पर अनुमान दे रहे हैं तो जीवों के अपराप्र कर्म फल है कौन देता है किसी के कोई कोई कोई न कोई उन कर्मों के स्वरूप का स्वरूप आदि का ज्ञाता के द्वारा दीयमान है वो प्रदीयमान है तत्मने कर्म कर्म के स्वरूप और उसके काल देश आदि का ज्ञाता के द्वारा किम कर्म फलम कर पक्ष है दियमान तक साध्य है हेतु क्या है व्यवहार कर्म तमने यहां कर दिया फल तो तुरंत तो तो तो तो मिला ही नहीं सेवा फलवत फलवत्म मालिक की नौकरी करते हैं जो तत्काल फल रोज करो थोड़ा मिलता है महीने बर्बाद हिसाब किताब कर तंग कभी तीन महीने के बाद कभी छह महीने ये बाद कभी साल बर्बाद कोई ठिकाना ही नहीं इत्याहा उसी प्रकार से यहां पर भी समझो किंच सर्व का अवतरता है विद्वानों का अनुभव भी है परमानंद में जिसे प्रमाण विद्वान का अनुभव ही एक परमानंद रूप में प्रमाण है इसलिए अगला मंत्र स्थापित करता है यद तदा विज्ञानम सुखम अनिर्देश वह जो आत्मविज्ञान है शांति रूपा कह दिया गया था वह कैसा है वो मंत्र बताता है तदेत मनंते अनिर्देश सुखम कथम नद्वी जानी भाति वह जब पूर्व दो मंत्रों से कहा गया था सुखम और शांतिम आत्मा का जो स्वरूप वर्णन करते हुए उस सुख को शाश्वत सुख को शाश्वती शांति को रूपी जो आत्मा जो आत्म होता है आत्मा ही है चेतन है उसको वो प्राप्त कर जाएंगे जो कहा गया था वह यह तो है। कहते वो है। उसका निर्देश हम शब्दों शब्दों से से नहीं कर सकते। फिरे तो से तो कर सकते। आप इतने देर रहे ब्रह्म का। शब्दों से तो बोल रहे हो सब तब कहते हैं भाई हम भी उसे लक्षित कर रहे हैं वाचार्य रूप में शब्दों के निर्देश तो ब्रह्म कभी नहीं हो सकता कहने का मतलब बहिर्मुखी वाक वर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके उसका निर्वचन जैसे घट आदि का करते हो वैसे ब्रह्म का नहीं कर सकते बाहरी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके मन बुद्धि विचार करके मनन करके जैसे वस्तुओं का वर्णन करते हो वैसे यह वाणी आदि से निर्देश करने योग्य नहीं है फिर कहेगा फिर तो वस्तु ही नहीं है ऐसे मत कहा परमं तो परम सुखम परम सुख रूप है नहीं कैसे कहो वो नहीं है परम सुख रूप है पर मानते हैं कि वह परम सुख रूपी है लेकिन उसे मैं कैसे जान सकूंगा कथन कदानी मैं किस प्रकार से तो जान सकूंगा कि वो भाति विभा क्या वह हमारी बुद्धि का विषय कर प्रकाशित होती है सामान्य रूपेण अथवा विशेष रूपेण इसका जवाब अगले मंत्र में आएगा तत्म विज्ञानम वह यह जो आत्मविज्ञान है जो सुखम है जो पूर्व मंत्रों में सुखम सबसे कहा गया था शांतिम सबसे कहा गया था वह जो आत्मा जो ब्रह्म है या अभी विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है आत्मा का विज्ञान ऐसे समास नहीं करना आत्मा न विज्ञानम ऐसा नहीं आत्मा अच्छा तब विज्ञानम आत्मविज्ञान कर्मदारे समास जो विज्ञान स्वरूप होने से आनंद स्वरूप है वो शांति स्वरूप है वो आत्मभूत है वो उसको अनिर्देश निर्देश अशत्यम निर्देश करना संभव ही नहीं इसलिए असंभावित होने से फिर तो न नजिहासंभावित होने के कारण सब सोचो फिर तो त्याग दो क्या जनरेट करना चिंतन कर क्या फायदा जिसका कोई निर्देश नहीं कर सकता जिसको ग्रहण नहीं कर सकती इंद्रियों के द्वारा अति इंद्रियम है ना वहां पर बुद्धि अति इंद्रियम वहां बहुत भगवान चालाक थे समझा दिया तुरंत पहले बुद्धिग्राहम कह दिया बुद्धिग्राही है फिर इंद्रियों के द्वारा ग्राहियों को एक नहीं आती इंद्रियम से होता।, होता है संस्कार बुद्धि के बोल चुका हूँ चुक और जो बाकी जो अनिद निर्देशम जो वहां पर कहा अतियम उसको अनिर्देश में इस श्रुति का अनुसरण करके वहां स्मृति में काम आया इसीलिए असंभावित समझ करके जिहास तब्य नहीं त्यागने योग्य नहीं है क्यों क्योंकि परमानंद रूपम श्रद्धानतया विचारे तबिंबे व्या परमात्म दर्शन का त्यागना नहीं है किंतु श्रद्धा पूर्वक विचार करना ही चाहिए करना योग्य है ये क्योंकि जब विचार करके उसे स्थापित हो जाओगे अनुभव करोगे तो आप परमानंद रूप को प्राप्त कर परम सुगम परम ने प्रकृष्ट प्राकृतपुरुषवांग अगोचरमी सन निवृत्त ये ब्राह्मण ते तद प्रत्यक्ष मन इसलिए भले ही प्राकृत पुरुष है इनके वाणी मन आदि का अदिक अगोचरमी सन ऐसा होते हुए भी लें जो ब्राह्मण लोग ये ब्राह्मण कैसे है वो निवृत्तना जिनमें पुत्रेशना, वित्तेष्णा लोकेशन त्याग कर चुके निवृत्त हो चुका है पुत्र वित्त की योचना नहीं है लोक स्वर्ग आदि की योचना नहीं है यानी कोई इच्छा ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इच्छा का कारण ही कामना कामना का था संकल्प संग कारण था विद्या को भी मार डाला ब्रह्म जो ऐसे हैं वे लोग क्या मानते हैं वह यह जो आत्मा है इसको प्रत्यक्षमेव इति इति बोला ना इति कई महिमा ही है मेरे प्रत्यक्ष है वो आत्मा तात्पर्य इसलिए बोला तदेत अनिर्देश मन्यंती सीधा क्यों नहीं कहा है? क्यों बोला गया भाषा संकेत करते का बता तदेत एव इति मन्यन्ते। न बीच के, के मन में आता है या श्रवन करने वाला मन में आता है, भाई फिर उन किस प्रकार से मैं उस सुख उस परमानंद रूप अपनी आत्मा का मैं अनुभव कर सकू जान सकूद आत्मबुद्धि विषय आपाद आपा आत्म बुद्धि विषयम् आपादेयम यथा निवृत्षण जिस प्रकार से लोग जो है बस यही आत्मा यही मैं ब्रह्म हूं ऐसा जैसा अपने आप प्रत्यक्ष साक्षात अप्रोक्ष रूपना जो अनुभव कर रहे वैसे मैं कैसे मैं अपनी आत्मा को अनुभव कर सकू आत्मविशयक बुद्धि आत्मश्रेणी बुद्धि का विषय आत्मबुद्धि विषय आत्म बुद्धि विषयम, इति, ये आत्मा मेरी आत्मा यही है इस प्रकार से आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि का विषय रूपेण आत्मा पर आत्मादन आपादन में कैसे कर सकूं? जिस प्रकार से निवृत्तना क्या करते? कर देने अनुभव कर लिया यही मेरी आत्मा है मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूँ प्रधान रूप का अनुभव कर रहा हूं ऐसे जैसे वे कहते हैं जब मैं कैसे कर सकूं वैसे ही क्यों भाती क्या वो आत्मा प्रकाशात्मक है प्रकाश ये तो अतो अस्मत बुद्धि गोचर तिभा जिसने वो ऐसा है इसलिए क्या हुआ हमारे बुद्धि का विषय में नश्य से विभात रूप दिखाई देगा क्यों वा न? क्या हमारे बुद्धि कभी उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी विकल्प इसलिए वाठ ही क्या क्या हमारी बुद्धि विशिष्ट रूपे ना उसे ग्रहण ही नहीं कर रूप विशिष्ट नहीं विस्पष्ट रूपे, रूपे विशिष्ट रु� और विस्पष्ट रुप अलग चीज है विशिष्ट ग्रहण का मतलब हो गया वह सौपाधिक है वो ग्रहण करके फायदा नहीं विस्पष्ट ग्रहण करोग साक्षात परोक्ष दृश्य थे कि No. क्या हमारे बुद्धि उसके भी स्पष्ट अनुभव कर सकेगी या नहीं इस प्रश्न का जवाब अगले मंत्र से देंगे